दो आत्मा ये पुरुष शरीर में प्रविष्ट है एक प्राण रूप आत्मा है जो पादाग्रह से प्रविष्ट है और एक, एक मुद्रास्थान से प्रविष्ट है जो कारण है वो कारण तो आत्मा नहीं है कारण से अनियमित होता है ज्ञान का कर्ता ज्ञाता कर्ता ही आत्मा है सिद्ध करने के लिए यह कहा गया जो कारण रूप आत्मा है अंतकर्ण ही इंद्रिय के साथ तादात्म्य को प्राप्त करके इंद्रिय के द्वारा अंतकरण से ज्ञान होता है तो अंतकर्ण चक्षुरादि रूप हो करके विषय दर्शन का कारण होता है वही अंत करण को कहा वही प्राण है तदात्मक प्राण प्राण सज्ञा या प्रज्ञा स प्राण ऐसे कौशित की ब्राह्मण में आया इसी कौशित ब्राह्मण के प्रमाण से यह सिद्ध होता है अंतकरण दो भाग हो जाता है एक क्रिया शक्ति को लेकर के ले को को ले को एक ज्ञान शक्ति को लेकर के ज्ञान शक्ति को लेकर के अंतकरण कहते हैं क्रिया शक्ति को लेकर के प्राण शब्द से कहा जाता है वही दोनों ही अंतकरण ही वही प्रज्ञा है वही प्राण है वह ही इंद्रियों के द्वारा विषय उपलब्धि का करना होता है टीका में हृदय प्रतिष्ठिता रूपाण हृदय शब्द बुद्धियात्मकत्म उत्तम संग्राहन हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित का रूप है बुद्धियात्मक है क्योंकि हृदय शब्द से बुद्धि कहीगी प्रतिष्ठित होकर के, के एवं एवं इदानीं तस्य प्राण प्राण हृदय हृदय ऐसा कह तिद्वारक हृदयात्मक मनो के द्वारा साक्षाद प्राण तदात्मक तदा कर्णसूप तब व्यय स्मो न सक्षा मतृत जीवित जब प्राण शरीर से निकलने के लिए आरंभ किया उस समय इसे कहा गया इंद्रियों ने कहा तब हम आपकी ही है। तो, तो ना आपके जीवित न सक आपके बिना हम जीवित तो नहीं रह सकते इतरे चक्षुरादे प्राण इतव आख्या ऐसे कहते हैं। प्राण शब्द से कही जाते हैं चक्षुरादि इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा जाता है इत्यादि प्राण संवादस्थ वचन बलात् <laughs> प्राणों का संवाद उसमें श्रुति वचन है, उसी वचन बला वचन सामर्थ्याणसंहृतिपत्व कर्ण समूह रूपत्व प्राण से अवगत कर्णसंहतिप और वही कर्ण समूह कर्ण का संगात वही प्राण है ऐसा निश्चित तो हुआ है आदिश्देन संवर्ग विद्यादिगत प्राणव्यवाद अ संवर्ग विद्या में कहा गया सब कुछ प्राण में लीन हो जाते हैं आध्यात्मिक है प्राण आधिभतिक है वायु वायु में सब कुछ लीन हो जाते हैं और आध्यात्मिक प्राण में सब इंद्रिय वाघ आदि लीन हो जाते हैं प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्र प्राण मनः ये सब लीन होते हैं। सुसुत्यवस्था में सब प्राणात्मक हो जाते हैं सदा प्रतिबुद्ध जब जग जाता है पुरुष प्राणि पुनर्जाते फ्री प्राण से उत्पन्न होते इत्यावाक्य छादि उपनिषद में संपर्क विद्या में आया कर्ण से अनाहरती कर्ण आत्मा, आत्मा अनात्म का है इसका उपसंहार करते में यत् तस्तृाभ्याप्रपल गुण भूतत्व ना वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा भवि प्रपदाभ्याम प्राप्त पादग्र दो पाद से दो अग्र से प्रविष्ट वही ब्रह्म है अपर ब्रह्म है ये तो उपलब्धुर उपलब्धि उपलब्धिकरण से तो न उपलब्धा जो आत्मा उसके उपलब्धि ज्ञान का साधन है साधन होने से गुण हो गया गौण हो गया मुख्य नहीं है वो साधन तो उपलब्धता के लिए ही नैब वस्तु ये वास्तव वा ब्रह्म नहीं है उपास्या आत्म होगा ब्रह्मते न ब्रह्म ब्रह्मत हो उपास्यो ज्ञान ब्रह्मोपास्य ब्रह्म ब्रह्मत उपास्य का ज्ञातव्य आत्मा नवती क्योंकि पर नहीं है गुणभूत हो गया कारण है तरी कष तथा ज्ञातव्य तो मुख्य ब्रह्म उपाय ज्ञात कौन है, है पारीश च्यार। पारीश च्यार यस्य जिस उपलब्धा उपलब्धा के के लिए उपलब्धा की उपलब्धि लिए ये सब संघात समुदाय हृदय परिणाम हृदय शब्द से मन कहते अंतक मनोरूपकरण है वो अंदर होने से उसको अंतकरण कहा जाता है चक्षुरादे बाह्य उनसे से करण कहा जाता है तो ये मनोरूपकरण है अंत करण उसकी वृत्ति ही अंतकरण के परिणाम को वृत्ति कहते है वक्ष आगे कहे जाने वाले सही उपलब्धा उपलब ही उपास्य उपास्य आत्मा नो भवी तुम्हारे तेन अस्माक आत्मा ऐसे नो शब्द एक अव्य शब्द है न अर्थम किन्तु यहाँ न अस्क आत्मा भवित महति हमारे आत्मा है इतने परस्पर विचार करके विचार निश्चय किया उन्होंने वक्षम वृत कहा वक्ष कहे जाने वाले आगे मंत्र में कहे संज्ञानम प्रज्ञानम आज्ञान इत्यादि मंत्र के द्वारा कहे जाने वाले पश्यति पश्यति इत्यादि सब मन है प्राणस्य न पश्यति इत्यादि प्राणसम्वाद्यदिमन ये मन से तर प्राण करन से कर्ण प्राण ही से काटे अनात्मात्मार तो प्राण अनात्म, प्राण क्या हुआ अनात्मा प्राण में अनात्मत्व प्राण में अनात्मत्व ज्ञान कराने के लिए ये मंत्र आया ये न वापस्यति मन से तदीते ये यह श्रुति किसी लाण से प्राण अनात्मा है प्राण में अनात्मत्व है उसके लिए ये मंत्र आगे जन्यानम इत्यादि वसित मंत्रालय संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेधा दृष्टि रसु रु काम वस वसत जितने मंत्र अंतकृत्ति तद व्यतिरिक्त उपलब्धार दर्शत अंतकर्ण की वृत्ति परिणाम के द्वारा अंतकरण से भिन्न जो उपलब्धता है वृत्ति के द्वारा ही अपना उपलब्ध होता है तद तो व्यती अंतकरण व्यतीत उपलब्धारम दर्शित को देखने के लिए मंत्र हैदकरण उपलब्ध प्रज्ञान रूप से भ्रमण उपलब्ध या अंतकर्ण वृत्त विषय बाह्याच्य तदंतक उपाधि जो अंतकर्ण हुआ साधन हुआ ज्ञान का जिसको हृदय शब्द से कहा गया था मन शब्द से कहा गया अंतकर्ण ही उपाधि उपाधिषति उपाधिस्थस उपाधि में स्थित जो उपलब्ध उपाधि युक्त ही उपलब्ध शुद्ध चैतन्य में उपलब्धि ज्ञातृत्व ऐसा नहीं है उप्रवथा। उप्रवथा। उप्रवथा। उप्रवथा। उप्र� उपाधि विशिष्ट होकर के उपलब्ध होता है तो उपाधि में स्थित होकर के उपलब्ध हो प्रज्ञान रूप से ब्रह्म जो प्रज्ञान रूप ब्रह्म अंतकर्ण रूप रूप उपाधि में स्थित है उसी ब्रह्म की उपलब्धि के लिए या अंत कर्ण वृत्त जो अंतकर्ण की वृत्ति है ये दो प्रकार है बाह्य विषय और अंतर्वर्ती विषय बाह्य रूपाधि विषय करने के लिए अंतर सुख दुखा को विषय करने वाले बाह्या विषया वृत्ति नाम वृत बाहत विषया और अंदर होने वाले विषय को विषय करने वाले वृत्ति है ताइमा उच्य टीका ता में निर्विशेष कथम वृत्ति विषयत्व निर्विशेष ब्रह्म शुद्ध है उसमें कोई धर्म नहीं है तो वृत्ति विषय तो कैसे आएगा वृत्ति विषय तथम अन्य कथम तथिअर्थ था यदि वृत्ति विषय नहीं होगा तद उपलब्धि अर्थ था, था उसकी उपलब्धि के लिए वृत्ति कैसे कहेंगे तासाम क्या तासाम वृत्ति नाम तद उपलब्धि अर्थ था वो वृत्ति ब्रह्म की उपलब्धि के लिए ये कैसे होगा अतः बाह्यावर्ती विषय विषय बाह्य रूपादि अंतर सुखादि इसको विषय करने वाली वृत्ति है तभी अन्य वि मा माने ता अन्य वि ब्रह्म से भिन्न हो गया विषय बाह्य रूपादि अंतर सुखादि इसको विषय कर ब्रह्म विषय को नहीं हुआ बाह्य अंतर विषय प्रती तेवस्या न आत्मन तथि बाह्य और अंतर विषय की प्रतिति होगी आत्मन की प्रतीति ज्ञान नहीं होगा यह तथा था। से था। की की की है ब्रह्म ब्रह्म के से निर्विशेष चैतन साक्षाइद ज्ञा संभव उसमें तो कोई धर्म विशेष नहीं रहेगा विषयत्व भी, तो भी नहीं रहेगा इसलिए अविषय वृत्ति का भी विषय नहीं होगा चैतन्य से सा साक्षातया ज्ञान असंभव है भी, पटादी का ज्ञान जैसे अयम घट ईदम तेन साक्षात ज्ञान होता है निर्विशेष चैतन्य रूप ब्रह्म का इधम तेन ज्ञान संभव नहीं है ऐसा नहीं होने पर भी संज्ञादी अंतकरण वृत्ति साक्षित अविषय तीन संभवती होने पर भी अनात्म है घटपट आदि अंतकरण का परिणाम है वृत्ति उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चिदाभास। चिदाभाष चिदाभास के संबंध से ही वृत्ति जड़ होने पर भी घटपट का प्रकाशक चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान से कहते शुद्ध का नहीं <गँगे> शुद्ध चैतन्य चैतन्य का नहीं है। का का विषय विषय नहीं नहीं किंतु ही जड़ होकर के चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित है साक्षी के द्वारा भाष्य हृत्ति दृक्रूप दृश्य मन संज्ञानादि अंतकर्ण वृत्ति साक्षी रहे संज्ञान जो अंतकर्ण वृत्ति है उनका साक्षी है ब्रह्म वह विषयत्व नहीं होता है नहीं वो वो तो विषय ही है विषय तो अनात्म है घट आदि होते हैं अंतकर्ण के अंतकर्णी की वृत्ति भी अनात्मा कहना विषय साखी का अभिषेत्व साखी का ज्ञान होगा अभिषेयत्व तसे उपलब्धि संभवती निर्विशे ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म की उपलब्धि अभिशे ते संभव है, है? बोध हम बोध हम है में कहा है प्रतिबोध विदिता बोधम बोधम प्रति जितने ज्ञान है सब ज्ञान में अनिश्चित एक रूप स्थित है जैसे आकाश एक है घटाकाश मठाकाश करकाकाश अलग अलग कूपाश भिन्न भिन्न होने पर भी एक आकाश सर्व में अनुगत है इसी प्रकार घट ज्ञान पट ज्ञान उप ज्ञान रस ज्ञान सब ज्ञान में एक छिद्रूप ज्ञान अनुगत है जिसको वृत्ति आरुढ चैतन्य वृत्ति प्रतिफलित वृत्ति अभिव्यक्त ऐसे कहा जाता है वृत्ति के दर अभिव्यक्त होता है वृत्तियों के साक्षी है वो वृत्तिष्य है साक्षी भाष्य वृत्ति का भाषक प्रकाशक है साखी सब वृत्ति का, का, का साक्षी रूप से चैतन्य है जो कि विषय नहीं अविषय है विषय से भिन्न सब कुछ है हिदभाष्य भिन्न में है चिदभाष्य चिद विषयत्व अनात्मा सब में है चीद चीद चीद चेतन में चिदभाष्यूप विषयत्व नहीं है इसलिए फलव्याप्ति का निराकरण किया वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यजन अतिशयत्व घटादि में अनात्मा में है चिद रूपात्मा में नहीं है अभिषेत्र तोलब्धि संभवतीशे प्रज्ञ विशेषण अषयता बताने के लिए प्रज्ञानूप से ब्रह्मण में कहा गया प्रज्ञान का अर्थ करते कागति प्रादशमा प्रकृष्टा ही प्रज्ञपति प्रकृष्ट ज्ञमती ज्ञमती है चैतन्य स्वप्रकाश चैतन्य तब से विषय स्वप्रकाश तो है तो व्या स्वप्रकाश चैतन्य प्रज्ञान ही प्रज्ञांति वो यदि विषय हो जाएगा चीदभाष्य हो जाएगा स्वयं प्रकाश न होगा स्वयं प्रकाश तो किसके द्वारा प्रकाश्य नहीं हो तो स्वयं प्रकाश होगा स्वप्रकाश तो तभी आएगा यदि किसके द्वारा प्रकाश नहीं हो यदि प्रज्ञपति रूप स्वप्रकाश चैतन्य किसका विषय हो जाए इसमें तो स्व प्रकाशत्व का व्याघा तो होता है इसलिए वो प्रकाश्य नहीं विषय नहीं नहीं, वृत्तियों का साक्षी रूप से ही उसका ज्ञान होता है प्रज्ञान रूप से ब्राह्मण ब्राह्मण विशेष अनम निर्विशेषत्व निर्विशेष ब्रह्म का लेना वृत्ति विशिष्ट नहीं निर्विशेष ब्रह्म की उपलब्धि के लिए यह सब वृत्ति है वृत्तियों के साक्षी का साखी का ही ज्ञान होता है अभिषेक देना सविषय पे ही तिचय देना ब्रह्म न से आदिता यदि सविषय होगा परिचन्न होगा परिचय देना परिचन्न पे न संभव दी जो परिचन्न होगा ब्रह्म नहीं होगा ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे व्यापक वस्तु परिच्छन हो जाएगा सविशेष होगा तो कोई विशेष रहेगा जो विशेष युक्त होगा सब विशेष न सीति विशेष ब्रह्म में यदि कोई विशेष मानेंगे विशेष उससे भिन्न हो जाएगा भिन्न होगा तो किसी वस्तु से भिन्न हो तो वस्तु परिचिन हो जाता है ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक वृंगी बुद्धो धातु से बनता है धातु से उपधान तो कार्य को अ हो जाता है अमन प्रत्ये होता है ब्रिकेर कार्य को अपरण येगा ब्राह्मण व्यापक है निरत्यशय महत्व उसका अर्थ है निरत व्यापक सात से द्यापक, साथ द्यापक, साथ नहीं निरत महत्व ये अर्थ है वही सिद्ध होगा यदि देश काल वस्तु परिचन्न नहीं हो यदि देश परिचन्न काल परिचन्न वस्तु परिचन्न हो जाए तो ब्रह्म शब्द का जो अर्थ नृत्य से व्यापक अर्थ नहीं समझना संभवती परिचिन होगा तो ब्रह्मत्व न सविशेष नहीं निर्विशेष ही है ब्रह्म जिसको सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म के द्वारा कहा गया अविद्यमानु अंतः अंत कोई परिच्छेद नहीं तीन प्रकार परिच्छेद होता है देश काल वस्तु परिचेद तीनों परिचे से कोई परिचे ब्रह्म में नहीं तभी निर्विशेष होगा ननु से कथम अंतकरण वृत्ति संबंध सत ब्रह्मसंग असंगो ही एवं पुरुष कहा गया यदि असंग है किसके साथ का संबंध नहीं होगा तो अंतकरण वृत्ति का भी संबंध कैसे होगा प्रथम अंतकरण वृत्ति संबंध से इति इसलिए अंतकरण उपाधि का उपाधि में स्थित उपाधु तिष्ठति उपाधिस्थ उपाधि में कैसे स्थित है असंग अंतकर्ण प्रतिबिंब द्वारा असंगत आत्मा अंतकरण में उसका प्रतिबिंब होता है अंतकरण प्रतिबिंब द्वारा तदवृत्ति संबंध अंतकरण प्रतिबिंब के द्वारा के साथ संबंध है, है। भाष्य में संज्ञान संज्ञप्ति चेतन भाव संज्ञान का अर्थ संज्ञप्ति चेतन भाव चेतन चेतन भाव का अर्थ क्या ही जंतु ही चेतन उचंतु साया वृत्तिया चेतन उचते जंतु जीव चेतन कहा जाता है जिस वृत्ति के द्वारा सा वृत्ति सर्वदा सर्वसर्व्या संज्ञानम वही वृत्ति सर्वसर्व्यादा ही है उसको संज्ञान शब्द से कहा संज्ञा चेतन भाव भाष्य में आज्ञानम आज्ञम तिर ईश्वर भाव संज्ञान का संज्ञम तिरूप एक व्यक्ति सर्वदा सर्व सर्वसर्व्या जिसे जीव कहा जाता है आज्ञानम आज्ञांति ईश्वर भाव ईश्वर विज्ञानम कलादि परिज्ञान ज्ञान को कह कलादि का परिज्ञान ठीक है कलादि परिज्ञानम चतुष्ठी कलाजन्यौकिक लौकिक ज्ञान को कहा विज्ञानम संगीतादी नीति कला संगीतादिशास्त्र संगीत टिप्पणी में है जो संगीता संगीतादी को ज्ञान कराता है शास्त्र संगीत शास्त्र को कला का उसके ज्ञान को कला से विज्ञान शब्द से कहा गया है सर्वत्र ईशान यहाँ है यहाँ क्योंकि अंतकरण की वृत्ति अलग अलग शब्द से कही गई आगे है प्रज्ञान प्रज्ञी प्रज्ञाता है। प्रज्ञान कात्मा इतना प्रतिभा आगे मेधा है, है। दृष्टि इंद्रिय द्वारा सर्व विषय उपलब्धि दृष्टि ज्ञान इंद्रिय जन्य ज्ञान दृष्टि का धारण अवसन्ना शरीर इंद्रिया यह उत्तम वन भवती जिस वृत्ति के द्वारा धारण किया जाता है सर्जन का पतन नहीं होता है अवसन्ना शरीर इंद्रिया शरीर इंद्रिय शिथिल हो जाने पर भी धृति के द्वारा उसका पतन नहीं होता है धृति है है इंद्रिय हो जाए तो भी उसको रखता पतन नहीं होता है उसको धृति शब्द से कहते हैं जिस धृति के द्वारा शिथिल शरीर इंद्रिय का उत्तम भन भाव धारण किया रखा जाता है उसको धृतीय शब्द से कहते हैं टीका में यह उत्तम भनम भवती सारा धिर्त, वृत्ति धृतिक अंतकर्ण के वृत्ति है इस वृत्ति के द्वारा ही उसका धृति धारण होता है निद्रा अवस्था में अंतकर्ण काम नहीं करने से वो धिर्ति, अंतकर्ण वृत्ति नहीं होने से नींद लगने से शरीर नीचे गिर जाता है फिर नीद टूट जाने पर फिर सीधा हो जाते हैं जब नींद लगते फिर नीचे हो जाता है वो अंतकन के वृत्ति धीरे रूप अंतकर्ण नहीं नीचे आ जाता है फिर निद टूट जाने से फिर वृत्ति के द्वारा उसको धारण करते हैं। शरीर उतम्भक व्यवहार मानवाह शरीरादि का उत्तम धारक जो अंतिक वृत्ति विशेष उसको धृत्य शब्द से कहा गया इसमें लौकिक व्यवहार प्रमाण कहतेमी धृत्या शरीर उद्बहती वी धीति के द्वारा शरीर को वाहन करते धारण करते पतन अभाव पतन क्या अभाव करते धारण कर रखते हैं ये कहते मतिर्मन मननी मत विचार करना चिंतन करना मनीषा बुद्धि मनस मन मनन में स्वातंत्र बुद्धि निश्चय टीका में ततंत्र में भी मनस ईशा मनीषाई व्यत्पत्ति ये बुद्धि मन मनो को ईशान करने वाले शासन करने वाले बुद्धि दुखित भाव भाष्य में चेतसो रुजादी दुखित भाव ज्योति का दुखित भाव रुजादि लोगे है दुखित रोगादि रोगादिजन्य दुखित प्राप्त रोगादिजन्य दुख को प्राप्त करना होता है ये ज्योति से कहा गया भाष्य में स्मृति स्मृति का स्मरण संकल्प शुक्ल कृष्णादिवीना विचार करके शुक्ल कृष्ण आदि इदे संक प्रतिपन्ना शुक्ला संकल्पन में समिपु सामर्थ्य सेट वन साम्य कल्पना सामान्य प्रतिपन्न हुआ तो ज्ञात हुआ ये शुक्ल है नील है इत्यादि कल्पना करना संकल्प कर्तरवस अवश्य संकल्प निश्चय ये निश्चय को संकल्प आदि संकल्प है कल्पना ये कि संकल्प है करतु करने का निश्चय ही करूंगा अशु प्राणनादि जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति अशु प्राण प्राणनादि जीवन के क्रिया के है वृत्ति है इसी वृत्ति से जीवन चलता है जीवन योनि प्रयत्न भी कहते हैं काम असंहित विषया कांक्षा तृष्णा है जो विषय असनिहित है पास में प्राप्त नहीं उस विषय की इच्छा को तृष्णा को काम शब्द से कहते हैं वस स्त्री व्यक्तिकर आदि अभिलाषंपर्क इच्छा इत मद्यासो अंत वृत्ति है ठीक है वृत्त प्रज्ञान से नाम ध्यान प्रज्ञान निर्विशेषकर ब्रह्म का ये नाम हो जाते हैं इति उत्तर उत्तर के साथ उत्तर है साथ अन्तरे अत्र प्रज्ञानशब्देन पूर्ववृत प्रज्ञता वृत्ति कसा संज्ञा नक्वान्पपत्ति किन् शुद्ध चैत्यान मुच्य प्रज्ञति मत मद अंतकृत येष अंतकृत्ति प्रज्ञपति मृद्ध प्रज्ञानूप से ब्रह्म उपाधिता अंतर्ण वृत्ति शुद्ध ब्रह्म के उपाधि उपाधि शुद्ध ब्रह्म के प्रंपति मत से उपलब्ध प्रज्ञपति मच्द उपलब्धारूप से, से है तब्धिअर्थवादी उपलब्धि के लिए ज्ञान के लिए होने से शुद्ध प्रज्ञान रूप से शुद्ध है प्रज्ञान ब्रह्म उसकी उपाधि रूपे उपाधि होता है प्रज्ञान रूप से उपाधि इसलिए यहाँ कहते हैं ये पहले प्रज्ञान शब्द से अंत वृत्ति कही गई यहां जो कहा प्रज्ञान रूप से ब्रह्म उपाधि होता है यहाँ प्रज्ञान शब्द से वृत्ति नहीं रहनी प्रज्ञता वृत्ति रूपा न क्योंकि संज्ञान नाम वक्त अनुपत है जो प्रज्ञान है वृत्ति है, नाम, उसका नाम नहीं है। नाम तो ब्रह्म का है प्रज्ञान शब्द से जो अंतकरण वृत्ति कही उसी वृत्ति का इतने नाम है ऐसा नहीं ब्रह्म का ही इतने नाम है किंतु शुद्ध चैतन्य मुचते यह प्रज्ञान शब्द से प्रज्ञान रूपर ब्रह्मण यहाँ प्रज्ञान शब्द से शुद्ध चैतन्य कहा गया मात्रस्य ननु प्रतिमात्र अंतरण वृत्तीना शब्द कथ प्रज्ञाधेयत्व्य ये सौ का अतकृत्ति जितने मंत्र में कही गई प्रज्ञात्मक ब्रह्म का नाम का सर्वाण्य प्रमान प्रज्ञा के नामे, नाम तो शब्द होता है अंतकरण वृत्ति तो शब्द नहीं अंतकर्ण के परिणाम अंतकरण वृत्ति नाम शब्द रूप अभाव कथम प्रज्ञान नाम शब्द रूप नहीं तो प्रज्ञान ब्रह्म का नाम कैसे होंगे नाम तो शब्द होना चाहिए इत्य नाम उपलब्धि हेतु नाम ऐसे पाठ है ऐसे पाठे है नाम उपलब्धि नामार हेतु तो नामनी नामनी अर्थ पाठे अर्थोपल अर्थोपल थ उपलब्धि हेतु नाम के जो अर्थ है उसकी उपलब्धि ज्ञान का हेतु है नाम नाम का जो अर्थ है नामार्थ नाम अर्थ नामार्थ नामा नाम का जो अर्थ है अर्थ के ज्ञान के हेतु होता है नाम शब्द होता है अर्थ ज्ञान का हेतु ही अर्थ ज्ञान का हेतु होने से अर्थ ज्ञान के हेतु तो शब्द हुआ ये नाम है हो गया। अर्थ ज्ञान का हेतु तो शब्द है अर्थ ज्ञान का शब्द से अर्थ ज्ञान होता है संज्ञान आदि जो वृत्ति है तो तो जिसे शब्द अर्थ ज्ञान का हेतु तो होने है इसी प्रकार संज्ञान आदि वृत्ति भी प्रज्ञान रूप ब्रह्म के ज्ञान का हेतु है ब्रह्म के ज्ञान के हेतु होने से ब्रह्म का नाम कहा दिया कोई भी नाम अर्थ ज्ञान का हेतु होता है ये संज्ञान है प्रज्ञान रूप ब्रह्म की उपलब्धि के की हेतु है उपलब्धि के हेतु होने से ब्रह्म का नाम कहा गया क्योंकि नाम अर्थ उपलब्धि हेतु होता है तो ब्रह्म रूप प्रज्ञान के उपलब्धि के हेतु ये वृत्ति होने से इनको नाम शब्द से कहा गौण गौण प्रयोग है संज्ञानादिवृत्ति नाम अपनी प्रज्ञान उपलब्धि हेतु प्रज्ञान रूप ब्रह्म की उपलब्धि का हेतु इन सब वृत्तियों के साक्षी है ब्रह्म प्रतिबोध विदित मतम अमृतत्व बोध बोधम बोध बोध प्रति सब बोध के साक्षी रूप से ज्ञात होता है बोध का प्रकाशक सब बोध मनुष्य बोध का साक्षी ब्रह्म है तो वृत्ति होगी प्रज्ञान रूप ब्रह्म उपलब्धि का हेतुअसे तेन गुणे न अर्थोपलब्धि रूप गुण अर्थ उपलब्धि हेतुत्व नाम में रहता है नाम में जैसा अर्थ उपलब्धि हेतु होता है हेतु रहता है इसी संज्ञान आदि में भी ब्रह्म हेतु अर्थ उपलब्धि हेतु रहने से शब्द नाम शब्द से कहा गया इसी गुण से तना ब्रह्म के नाम नाम उपचार गौण रूप से कहा जाता है न मुख्य वृत्तिया मुख्य वृत्ति से नाम नहीं है अंतकरण वृत्ति अंतकर्ण का परिणाम वस्तुत्व नाम नहीं है तो भी ब्रह्म की उपलब्धि के हेतु होने से ब्रह्म अर्थोपलब्धि हेतु रूप गुण जैसे शब्द में अर्थोपलब्धि हेतु है ऐसे अंत अनुवृत्ति में भी अर्थ ब्रह्म रूप अर्थोपलब्धि हेतु होने से उसको नाम शब्द से कहा गया है उपलब्ध रूपलब उपलब्धि की उपलब्धि के होने से ही इनका नाम कहा गया उपलब्ध रूपलबिथत्व बाथम आगे शंका करते उपलब्धा की उपलब्धि के लिए अंतकरण वृत्ति होंगे आशंक्य हो। तद ये उपाधि है उपलब्धता होता है जिसकी ये उपाधि है वही ब्रह्म उसकी उपाधि तद उपाधि तो शुद्ध प्रज्ञान रूप से ब्रह्म उपाधि होता शुद्ध प्रज्ञान रूप ब्रह्म उसकी उपाधि ही सब है य उपाधि होता है होता होने का उपलब्धि के लिए अतः गौणिया इसलिए मुख्या वृत्ति नहीं तो तो तो गौणी वृत्ति से अंतकरण अंतक वृत्ति यधि अत उपलब्धि यद संज्ञाद नृत्ते उच्य से संज्ञा शे वृत्ति नहीं कही जाती कि संज्ञानादि श शब्द लक्षण आयते श्रुति में जो संज्ञानम अज्ञानम इत्यादि शब्द इन शब्द से यदि वृत्ति कहेंगे तब तो नाम नहीं होगा संज्ञान आदि शब्द न वृत्ते उचंते ये द्वितीय समाधान करते हैं। शंका हुई थी अंत कर्ण की वृत्ति कैसे ब्रह्म का नाम होंगी वृत्ति तो शब्द नहीं है नाम तो शब्द है तो गौण प्रयोग पहले बता दिया शब्द जैसे अर्थ उपलब्धि है शब्द में अर्थ उपलब्धि हेतुत्व तो है इसी प्रकार अंतकर्ण में ब्रह्मी हेतु अर्थ उपलब्धि हेतुत्व रूप है ये नाम गौणपयोग से यदा कहकर अथवा कहते श्रुति में जो संज्ञान प्रज्ञान अज्ञान आदि कहा गया ये शब्द से अंतक वृत्ति नहीं कही जाती है संज्ञान आदि शब्द संज्ञान आदि शब्द है शब्द कैसे कहा जाएगा लोके में कोई शब्द कहेंगे अग्नि कहेंगे तो अग्नि अर्थ ग्रहण होता है शब्द ग्रहण नहीं होता है व्याकरण में उसका उससे भिन्न है स्वम रूपम शब्द शब्द संज्ञा ऐसे सूत्र है महर्षि प्राणिनी का व्याकरण में कोई शब्द कहेंगे अग्निढक अग्निश्द उच्चारण क्या वहां अग्नि अर्थ नहीं ग्रहण अग्नि के अर्थ का ग्रहण नहीं होगा अग्नि शब्द से ढक होता है कहेंगे स्वम रूपम शब्द कोई शब्द उच्चारण करेंगे तो उसका स्वरूप ग्रहण होगा शब्द से ढक होगा अशब्द संज्ञा जो शब्द शास्त्र में संज्ञा है गुण वृद्धि आदि उनको छोड़कर के जो संज्ञा है कहेंगे गुण तो गुण कहेंगे तो गुण शब्द नहीं लेना गुण का अर्थ रहना अ ओ अभिम गुण व्याकरण में जो संज्ञा है उनका नाम लेंगे तो अर्थ लेना उनको छोड़ करके कोई भी शब्द उच्चारण करेंगे व्याकरण में तो स्वम रूपम अपना स्वरूप शब्द स्वरूप लेना होता है इसलिए अग्नि ढक इत्यादि अग्नि शब्द से ढक होता है ये व्याकरण में किंतु लोक में अग्नि महानय कहेंगे तो अग्नि शब्द को नहीं लेते अग्नि के अर्थ का ग्रहण होता है अग्नि पश्मी अग्नि अर्थ न कि शब्द तो यहां भी संज्ञान प्रज्ञान आदि कहा गया तो अर्थ ग्रहण होना चाहिए शब्द कैसे ग्रहण होगा तो कहते है लक्षण यह संज्ञान शब्द है वो लक्षण अभी लक्षण से कही जाती है कही जाते है शब्द गाम उच्चारयती कहते गाम उच्चारे किम कथ थी गाम उच्चारे थी गाम उच्चारे तो कहें उच्चारण क्या गो अर्थ को करेगा गो शब्द का उच्चारण करेगा तो फिर गाम उच्चारे कह दिया अग्निम उच्चारे थी अग्निम आने कहेंगे अर्थ ग्रहण होगा और अग्निम कथ अग्निम आने अग्निम तो तो तो उच्चारे थी तो यहाँ शब्द ग्रहण होता है यद्यपि अग्नि शब्द का अर्थ ग्रहण होता है लोक में तथा उच्चारिया के साथ अग्नि अर्थ का अन्वय अनुपत्या तात्पर्य अनुपत्य लक्षण होती है अग्नि शब्द का यहाँ अग्नि शब्द से अग्नि शब्द लेना उच्चारण का कर्म शब्द होता है न की अर्थ यहाँ जैसे लक्षण से ग्रहण हुआ शब्द इस प्रकार इस में जो अंतकण की वृत्तियों का नाम लिया वो शब्द ही लेना अर्थ नहीं लेना और शब्द लेंगे तो प्रज्ञान रूप ब्रह्म के नाम होने में कोई आपत्ति नहीं तो है तथा संज्ञान आदि शब्द संज्ञान आदि वृत्ति विशिष्ट प्रज्ञान रूप से नाम भी आनी सन्ती आदि शब्द संज्ञान आदि वृत्ति विशिष्ट प्रज्ञान रूप ब्रह्म का शुद्ध ब्रह्म का तो नहीं नाम नाम रूप रही थे अब आग मन सोच रही तो वृत्ति विशिष्ट प्रज्ञान रूप ब्रह्म के नाम है नामध्या तब द्वारा शुद्ध से प्रज्ञान से लक्षण या नाम ध्यानी ये हो गया विशिष्ट का नाम है विशिष्ट के नाम से तद शुद्ध सेव से व प्रज्ञान रूप से नामध्या शुद्ध प्रज्ञान के नाम हो जाएंगे शुद्ध से प्रज्ञान रूप से लक्षण नाम हो जाएंगे उपाधि तदुपाधिजनित गुण नाम ध्यानी, उपाधि के कारण गौण नाम वृत्ति उपाधि संज्ञानित गुण वृत्धि के परिणाम हो गए उपाधि उपाधिजनित गुण वृत्त रूप ये गुण है वृत्त रूप ब्रह्म वृत्त वृत्त रूप तमयानी सही तदुपाधिजानी तो ध्यानी। ये गौण नाम है। सर्वाणी संज्ञा जितने संज्ञानादि नाम है, संज्ञा शज्ञान प्रज्ञान ब्रह्म का नाम होते हैं सर्वाण्य प्रज्ञपतिमात्र प्रज्ञान से नाम न ना स्वत साक्षात सवेतने प्रज्ञपतिमात्र ब्रह्म का नाम होते हैं न स्वतः साक्षात स्वतः नाम नहीं उपहित उपहित उपहित के द्वारा नाम है है नहीं सर्वत्र तत्पद से तत्पद का अर्थ होता है ईश्वर ईश्वर का नाम है सर्वती ईश्वर शब्द प्रयोग करते हैं, वो वाच्यार्थ होता है ईश्वर उपाधि विशिष्ट माया उपहित तो माया विशिष्ट को ईश्वर शब्द से ब्रह्म शब्द से भी कहीं भी ब्रह्म शब्द आया उसका वाच्यार्थ ईश्वर है लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है लक्ष्यार्थ के साथ तम पद के लक्ष्यार्थ की एकता होती है लक्षणा से ही ब्रह्म की उपस्थिति होगी ऐसे प्रयोग करते समय कहते समय एक रहते माया विशिष्ट ब्रह्म एक शुद्ध ब्रह्म करने के लिए कहते नहीं तो शुद्ध ब्रह्म को कहने के लिए कोई शब्द नहीं शुद्ध ब्रह्म कहने पर भी वो ईश्वर ग्रहण होगा वाक्यार्थ है लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध तो लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के लिए व्यवहार करने के लिए शुद्ध ब्रह्म शब्द कहते एक विशिष्ट कह देते एक सोपाधिक एक, एक निरुपाधि का ऐसे शब्द से प्रयोग करते समझाने के लिए शुद्ध ब्रह्म किसी शब्द का वाच्य नहीं है इसी प्रकार यहाँ वृत्ति उपाधि युक्त का ही नाम है शुद्ध का नाम नहीं सोते वृत्ति उपाधि के द्वारा ही शुद्ध का नाम हो जाएंगे परंपरा से साक्षात नहीं इसे न सोता साक्षात तथा उत्तम प्राणन एवं प्राण नाम भवती इसलिए कहा है श्रुति में दृहधारणिक में प्राणन एवं प्राण नाम प्राण नाम हो तो जाता है उसका ब्रह्म का प्राणन प्राण व्यापार करते हुए भी नाम उसका हो जाता है व्यापार विशिष्ट होकर के क्रिया वृत्ति होकर के नाम होता है प्राण नाम होता है ठीक है प्राणन बेटी प्राणन क्रिया कुरुवन प्राणन क्रिया व्यापार करता हुआ प्राणो नाम भवती उसका प्राण नाम हो गया इतने मंत्र वाक्य न प्राण अनुबूपाधि आत्मन प्राणनामुक्त आत्मा में जो प्राणनाम वत्तो प्राणनाम है आत्मा का प्राण अनुबूत्मा का शुद्ध आत्मा का नहीं शुद्ध आत्मा का कोई नाम नहीं का आत्मा ही नाम है यद्यपि यद्य संज्ञादिनाम तोधिक औधिक तथा संज्ञादी नाम से ऊपाधिकव प्राणनादि पत्र का प्राणन वाक्य प्राणन एव प्राण नाम इस वाक्य से संज्ञानादि नाम नहीं कहा गया कहा कहा गया आपाधिको। आपाधिको कहा गया उपाधिकारणी के सूची में संज्ञानादि नाम औपाधिक ऐसे बृहदारण्य की सूत्रि में नहीं कहा गया किंतु प्राण शब्द तो औपाधिक कहा गया प्राणन एवं प्राण भवती इसी प्रकार अन्यत्री उपाधि रूप का ही नाम है तथा तुल्य न्यायतया औधिक उक्त प्राय समान युक्त से जैसे प्राण नाम हो गया के में कहा गया औपाधिक रूप है प्राण क्रिया विशिष्ट होते हुए ही प्राण नाम हुआ औपाधिक रूप क्रिया विशिष्ट होकर के प्राण नाम हुआ इसी युक्त से यहाँ संज्ञान आदि शब्द जो कहा गया वो भी औपाधिक रूप है को ब्रह्म का रूप शुद्ध नहीं उक्त प्रायम उक्त जैसे कहा दिया गया प्राय एकत्र जब कहा गया उसी युक्त से अन्यत्र अन्यत्री औपाधिक नाम ही शुद्ध का नाम नहीं है यह तदुक्तम भवती इसका स्पष्टीकरण है संज्ञान आदि शब्द प्रकाशात्मक वस्तुवाच न संज्ञान आदि शब्द प्रकाशात्मक वस्तु का वाचक है उसमें प्रकाशात्मक वस्तु में ही उसका तात्पर्य है वो तो साक्षात प्रकाशात्मक नहीं हो सका है स्वरूप प्रकाशात्मक है ये प्रकाशात्मक वस्तु अभ्यासा देव प्रकाशात्मक वस्तु के साथ उनका तादात्मक अध्यास होने पर ही वृत्ति को प्रकाश को कहा जाएगा लोह में लोह अग्नि नहीं अग्नि के साथ लोहो पिंड का जब तादात्म होता है तो लोहो को भी अग्नि कहा देते हैं ठीक इसी प्रकार अंतःकरण का परिणाम जड़ है और प्रकाश रूप नहीं है किन्तु प्रकाशात्मक चिद रूप ब्रह्म के साथ तादात्म होने पर ही वृत्ति को प्रकाश रूप कहा जाएगा नहीं तो वृत्ति में घट प्रकाश तो कैसे आएगा तो जड़ है वस्तुनी प्रकाशात्मक वस्तु वस्तु में उसका अध्यास होता है संसर्ग संसर्ग संसर्स अध्यासी संबंध का तादात्मक का अभ्यास होता है अधिष्ठान है प्रकाशात्मक वस्तु उसमें अंतकरण का स्वरूप अध्यास और संसर्गा प्रकाशात्मक तीन वृत्ति नाम वृत्ति हो गयी प्रकाशात्मक क्योंकि प्रकाशात्मक वस्तु के साथ व्यक्तियों का संसर्ग अध्यास होता है जितने अध्यस्त वस्तु है सब का संसर्गा ब्रह्म के साथ अधिष्ठान के साथ होता है संसर्ग ताध्यास तादात्म अध्यास होने से ही उसमें शब्द प्रयोग होता है उनको इस शब्द से प्रकाश शब्द से अंतगोण को प्रकाश शब्द से कह दिया प्रकाश के साथ अंतगोण का तादात्म अध्यास और अध्यस्त वस्तु में भी अधिष्ठान चैतन्य का संसर्ग अध्यास होता है त्माध्यास होता है स्वरूप अध्यास अधिष्ठान का नहीं होता है क्योंकि अधिष्ठान स्वरूपत सत्य है जो अधिष्ठान है उसका केवल संसर्गाध्यास होता है स्वरूपाध्यास नहीं होता है स्वरूपत विद्यमान पधिष्ठान से स्वरूप से किन्तु अध्यस्त वक्त नाम का वक्तों का स्वरूपाध्यास होगा क्योंकि स्वरूप है ही नहीं और संसर्गाध्यास भी होता है इदम रज़तम, रज़तम इदम ऐसे व्यवहार होता है रजत के साथ रजत का रजत के साथ का तादात्म्य होता है। दोनों किन्तु रजतम अध्यस्तम इदम अधिष्ठान अधिश्ट इदम का संसर्ग हुआ। रजत रजत के के साथ भी इदम का, इदम के साथ का, का दोनों। स्वरूपाध्यास नहीं है विद्यमान होने से रजत का स्वरूपाध्यास अध्यक्ष का संसर् का स्वरूपाध्यास दोनों होता है अधिष्ठान का केवल संसर् का होता है प्रकाशात्मक कल्पयंतु अधिष्ठानुभूतम अतिरुतम तो जिस अधिष्ठान के साथ संसर्गाध्यास होकर के वृत्ति को प्रकाशात्मक कहा गया तो अधिष्ठानुभूत अतिरुतम प्रकाश को ज्ञान कराते हैं वृत्ति वृत्ति प्रकाशक नहीं है सत्य जड़ होने के कारण फिर भी जिस चैतन्य के संबंध से वृत्ति में प्रकाशकत्व तो आ जाता है घटपट का प्रकाश अंतगण वृत्ति से होता है वो अधिषान चैतन्य को वृत्ति ज्ञान कराते है किस प्रकार वृत्ति के द्वारा उनका ज्ञान होगा वृत्ति जड़ होने पर भी वृत्ति जिस प्रकार से वृत्ति में प्रकाशकत्व आया अथवा वृत्ति में जो चैतन्य चिदाभास दिखता है प्रतिबिंब और के बिंबकी नही हो सत बिंब का अनुपम्स की कल्पना होती है जड़ाना, जड़सु ज्ञान कराते हैं प्रकाश प्रकाशात्मन प्रज्ञान से नाम ध्यानीति ध्यान अंत तो, फलत तो, परंपरा से प्रकाशात्मक जब पर प्रत्या ब्रह्म उसके ही नाम हो संज्ञानादि शब्द क्योंकि उसका ज्ञान का हेतु हुए उससे कल्पना होती है अतः संज्ञादी अन्यत्व जड़ाना वृत्तीना प्रकाशात्मक वस्तुवाचक संज्ञादी नाम अनुपति तद व्यतिरित कचित प्रकाश रूप अस्ती उतम संज्ञादी शब्द है वृत्ति जड़ है जड़ है संज्ञादी अंतकण के परिणाम जड़ भी अनित्य प्रकाशात्मक वस्तु का संज्ञानादि तो संज्ञान प्रकाशात्मक जो वास्तव वस्तु ब्रह्म है उसका वाचक ये शब्द नहीं हो सकते क्योंकि जड़ है और अनित है इसलिए संज्ञानादि से वृत्ति से भिन्न अतिरिक्त है ये जड़ है इसे संज्ञानादि नहीं है उसे अतिरिक्त कोई प्रकाश रूप है वृत्ति से अपरित प्रकाश है जिसके कारण जड़ वृत्ति भी विषय को प्रकाश कर लेती है तथा संज्ञान संज्ञादि शब्द का वाच्य कहने से तत्म विज्ञान विज्ञानम प्रज्ञानम इत प्रज्ञ नज्ञान प्रज्ञान शब्द में इतना प्रज्ञता रूप वृत्ति नहीं प्रज्ञाता रूप वृत्ति नहीं है क्योंकि प्रज्ञान, प्रज्ञान, प्रज्ञान, तो प्रज्ञान, प्रज्ञान से उपाधिता पहले प्रज्ञा वृत्ति चैतन्यूप कि वृत्ति नहीं तच्य तो नुपति संज्ञान वाच्य नहीं वृत्ति संज्ञा सदस्य प्रज्ञान ब्रह्मलेना लक्षण तथा संज्ञादी सर्वाणी एक नामधे एक प्रज्ञान का सब नाम है संज्ञान इसी कथन से क्या हुआ तत्प्रज्ञान एक ही प्रज्ञान है सर्ववृत्ति अनुगतम सब वृत्ति में अनुगत एक प्रज्ञान है एक ही प्रज्ञान का इतने नाम है संज्ञान प्रज्ञान अज्ञान आदि जितने वृत्ति है एक का ही कान से एक ही सब में अनुगत है और वृत्ति से जड़ से भिन्न है वृत्ति अनुगत अनुत एक है तद अनेक्य एक वो अनेक होगा तब नाम नाम, नाम प्रज्ञान तो जो प्रज्ञान आदि है तत्व नाम, नाम तो तत नाम नाम का अलग हो जाएंगे सर्व नामक अनुप्रे तो प्रज्ञान अज्ञान धृत्ति आदि जितने सब कहा गया है वो तो अनेक हो जाएगा सबका नाम नहीं एक एक नाम हुआ सबका नाम होने के लिए सबसे भिन्न एक चिद रूप अनुचित लेना पड़ेगा जो सबका नाम सब के साथ संबंध है जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान आदि जितने कहेंगे सर्वत्र एक ज्ञान हो तब सब के साथ ज्ञान का अन्वय होता है इतने जितने अंतकृति है सब वृत्ति एक वृत्ति सब का नाम नहीं होगा एक एक वृत्ति एक एक का नाम है ये मंत्र का सर्वानी है वह प्रज्ञान से नाम तो ये प्रज्ञान अतिरिक्त है उन वृत्तियों से जो एक का ही अन्य नाम है सबका नाम होने के लिए प्रज्ञान वृत्ति ही अन्य वृत्ति का नाम है एक वृत्ति अन्य वृत्ति का नाम नहीं होता है किंतु सब का ना, सव, व, व, सव नाम एक का है जो चिप ब्रह्म सबका नाम होगा प्रज्ञान से तो एक वचन अनुपति नहीं तो एक प्रज्ञान का नाम कैसे होगा तब प्रज्ञान अज्ञान आदि तो अलग अलग अर्थ का नाम है तो फिर एक का नाम कैसे होगा एक का नाम तभी होगा यदि नाश भिन्न एक अतः ये न पश्यतीमयानी होती तद्वृत्ति व्यतीत स्वशात्मकृत्गत एक शोधित मंत्र के द्वारा ये न पश्यती मंत्रेत प्रज्ञान नाम मंत्री व्यतीत जितने कारण इंद्रिय है उनकी वृत्ति है परिणाम अंतःकरण के परिणाम उससे भिन्न हो गया एक सब वृत्ति का साक्षी है जो की है। आत्म का सर्व साक्षी सर्व सर्ववृत्ति अनुगत सर्वास्वृत्ति से अनुगत एक ही आत्मा है सब वृत्ति में अनुगत एक आत्मा जिसका शोधन हुआ तुम पदार्थ त्व पदार्थ के ज्ञान होने पर ही लक्ष्यार्थ ज्ञान होने पर ही ब्रह्म के साथ एक तो निश्चय होगा तुम पदार्थ का निश्चय करने के लिए ये जो आत्मा है मैं कौन हूँ ये आत्मा क्या है तुम पद का क्या अर्थ है ये अर्थ होता है जो जागर स्वप्न का दृष्टा कहते हैं प्रत्येक ज्ञान का प्रकाशक है घटपट ज्ञान वृत्ति है वृत्तियों का साक्षी प्रतिबोध विदित प्रत्येक बोध का साक्षी रूप से विदित होता है सब बोध में अनुचित एक है जो वृत्तियों से भिन्न वृत्तियों का प्रकाशक जिसके संबंध से जड़ वृत्ति में भी प्रकाशक तो आता है, जैसे में लगाने से स्तंभ में प्रतिबिंब नहीं होता है तैल लगाने से प्रतिबिंब हो जाता है तो ये जैसे तैल हो गया प्रतिब करने के लिए उसमें सामर्थ्य इसी प्रकार अंत कर्ण वृत्ति में चित्त का प्रतिबिंब होता है चिदाभाष चिदाभाष रूप प्रतिम्ब उदय होने से वृत्ति में प्रकाशक तो जैसे जल में चंद्र का सूर्य का प्रतिम्ब हुआ जल में प्रकाश दिखता है इस प्रकार अंतकर्ण स्वच्छ होने से उसका परिणाम वृत्ति भी स्वच्छ है वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिम्ब होता है और प्रकाश रूप दिखता है बिंब रूप चेतन ही में जिसका प्रतिम्ब सब अंतकर्ण में सबके अंतकर्ण वृत्ति में है बिंब रूप चेतन इस विचार करना यह अंतकर्ण जैसे जड़ है आपके अंतकर्ण देखो विचार करो घट ज्ञान पट ज्ञान अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति और जड़ है फिर भी उसके द्वारा घटपट का प्रकाश होता है उसको ज्ञान शब्द से कहते मुख्य ज्ञान वो नहीं ज्ञान है उसमें तो प्रतिबिद रूप ज्ञान का प्रतिब होता है वो जो बिंब रूप ज्ञान एक ही सर्वव्यापक अद्वितीय वही ब्रह्म है वही अहम कूटस्थ चैतन वही है उसका प्रतिम्ब वृत्ति में अलग अलग दिखता है जैसे एक व्यक्ति को रूप रस घटपट आदि आकर वृत्ति भिन्न भिन भिन्न भिन वृत्ति भिन में ही एक रूप चैतन का प्रतिम्ब हुआ ऐसे सब सबके अंतकरण में भी आप सिद्ध रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब है वही जो कुटस्थ है वही ब्रह्म है तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य के साथ तवम पद का लक्ष्यार्थ यही साक्षी प्रज्ञान रूप ब्रह्म रूप सिद्ध उसी उसकी एकता है पहले त्वम पदार्थ शोधन करके मैं यह तम पदार्थ वृत्युओं का साक्षी मृत्यु से भिन्न है भिन्न अवस्था का साक्षी पंचव विलक्षण ऐसा निश्चय करके त्व पदार्थ शोधन बार बार चिंतन करें कि त्वम पद के, के लक्ष्यार्थ निश्चय करने पर ही ब्रह्म के साथ एकत्र तो चिंतन करने से ही अब आवरण की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति होती है और लक्ष्यार्थ निश्चय नहीं करके अहम ब्रह्म जितने चिंतन करे ये केवल शब्द से होगा थोड़ी श्रद्धा से मान लेते इसे उपासना हो जाएगी वो विचार नहीं विचार करने के लिए निर्दिशासन करने के लिए भले त्वम पद के लक्ष्यार्थ दीर्घ निश्चय करना पड़ता है इसलिए सूत्र ने यह त्वम पदार्थ का शोधन करके अर्थ बताया क्योंकि पहले कहा था वैराग्य होने मात्र से ज्ञान नहीं होता है पदार्थ के ज्ञान के बिना बना से ज्ञान नहीं होगा वाक्य प्रमाण के ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ का शुद्ध पदार्थ लक्ष्यार्थ ज्ञान चाहिए इस पदार्थ शोधन के लिए इसमें कहा गया इस मंत्र की तरह तुम पदार्थ सर्ववृत्ति में अनुगत सब अंतकर्ण वृत्ति अंतकर्ण अंतकर्ण वृत्ति के साक्षी सुख दुख ज्ञान ऐसा जो कुछ है अंतकर्ण में सबका साखी प्रकाशक है आपको घट होते ही कभी संशय मुझे घट हुआ या नहीं हुआ तो आपके द्वारा घट ज्ञान वृत्ति प्रकाशित तो हो जाती है ज्ञान होते ही जो घट ज्ञान घटवृत्ति का भी प्रकाशक है वो आपका स्वरूप है ओ प्रति प्रतिष्ठित आवीरा वेदस्य महा शुकम मे मा प्रहासीना सन्तरा वह सत्यं वह तब तदक्मत अवतु अवतु अव